श्री ष्ण लीला प्रसंग द्वितीय अध्याय पूर्व परिदृष्ट भक्तों का श्री रामकृष्ण देव के निकट आगमन ब्राह्म समाज से श्री राम कृष्ण भी कुछ सीखा था। समाज के प्रधान आचार्य केशव चंद्र सेन से लेकर विजय कृष्ण प्रताप चंद्र शिवनाथ चिरंजीव अमृतलाल गौर गोविंद आदि नेता श्री रामकृष्ण देव के पुण्य दर्शन तथा सत्संग लाभ के द्वारा स्वधर्म तो निष्ठा एवं ईश्वर के लिए सर्वस्व त्याग रूप आदर्श का महत्व विशेष रूप से समझकर उपकृत हुए थे यह विषय बहुत कुछ हमने पहले ही पाठकों को बताया है अब प्रश्न उठता है कि केशव आदि ब्राह्म भक्तों के संपर्क में आकर क्या अपरोक्ष विज्ञान सम्पन्न भावमुख में अवस्थित श्री रामकृष्ण ने भी कुछ सीखा था श्री रामकृष्ण देव के भक्तों में अधिकांश लोग इस प्रश्न के उत्तर में नहीं कहने में संकोच नहीं करेंगे परंतु संसार में हमें सर्वत्र यह दिखाई पड़ता है कि आदान प्रदान का नियम सदा विद्यमान है एकदम अनजान चंचल बालक को शिक्षा देने के प्रसंग में हम भी इस प्रकार की अनेक बातें सीख लेते हैं कि किस भाव से उपदेश देने पर बालक की बुद्धि उसे ग्रहण कर सकेगी इसके पूर्व संस्कार उस विषय को समझने में कहाँ तक सहायक या बाधक है और यदि बाधक हुए तो किस उपाय से उनको हटाना संभव है इत्यादि अतः पाश्चात्य भाव और शिक्षा की नींव पर प्रतिष्ठित ब्राह्मण समाज के संस्पर्श में आकर श्री रामकृष्ण देव को कुछ भी शिक्षा नहीं मिली यह कहना ठीक न होगा अतः हमारी धारणा अन्य प्रकार की है हमारी समझ में ब्राह्म समाज और ब्राह्म संघ को अपने अलौकिक साधन लब्ध भाव तथा आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करते हुए श्री रामकृष्ण देव ने उनसे अनेक बातें सीखी थीं अतः उसके फलस्वरूप उन्होंने किस किस विषय में शिक्षा प्राप्त की थी इस संबंध में कुछ आलोचना करना हम आवश्यक समझते हैं पाश्चात्य भावों से भारतीयों का जीवन कहाँ तक परिवर्तित हुआ था इसका परिचय हमने इससे पहले देखा है कि केशव आदि ब्राह्मों के संपर्क में आने के के पूर्व श्री और शिक्षा के प्रभाव से बहुत दूर रहकर अपना जीवन यापन कर रहे थे पुण्यवती रानी राशमणि के जमाता मथुर बाबू के अतिरिक्त उनके पास अब तक जितने लोग आए थे उनमें से प्रत्येक को ही उन्होंने सकाम प्रवृत्ति मार्ग में अथवा भारत के सनातन आदर्श त्यागे नई के अमृतत्वमानशोह के अवलंबन से जीवन परिचालित करते हुए यथा साध्य सचेष्ट देखा था पाश्चात्य भाव में शिक्षित मथुर बाबू को कुछ भिन्न स्वभाव वाला देखकर भी श्री रामकृष्ण देव को यह धारणा करने का अवसर नहीं मिला था कि उस भाव से शिक्षित प्रत्येक भारतवासी का जीवन उस प्रकार विपरीत रंग में रंगा हुआ है कारण उनका पुण्य संग प्राप्त कर मथुर बाबू का स्वभाव थोड़े ही समय में बदल गया था अतः इस संबंध में उस, उन्हें चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी थी इसलिए ब्राह्मों के संपर्क में आकर और धर्म लाभ के लिए चेष्टित होने पर भी भारत के प्राचीन त्यागार्श से उन्हें विच्युत देखकर उनका मन इस बात के कारण अनुसंधान में नियुक्त हो गया था इस प्रकार उन्हें इस बात का प्रथम परिचय प्राप्त हुआ था कि पाश्चात्य शिक्षा दीक्षा वर्तमान भारतवासी के जीवन में किस प्रकार विपरीत भाव ला रही है